ना जाने अदृश्य शक्ति का चमत्कार था या फिर महज एक इतफाक था कि जब विक्रांत ने गोली चलाई तो फिर एक गोली वहाँ पर रखे मॉनिटर की स्क्रीन पर जा लगी और फिर उसमें से एक टुकड़ा निकलकर ना जाने कैसे प्रीति की आंख में जाकर लग गया प्रीति की आंखों से खून आना शुरू हो गया वो हाथों से अपना आँख छुपा भागने लगी और फिर इसके बाद दूसरी गोली भी कंप्यूटर के डेस्क के टकराते हुए वहाँ बैठे रमन के शरीर में जा लगी रमन अपनी जान बचा कर से भागने लगा अब तक विक्रांत का विज़न थोड़ा क्लियर होने लगा था उसे इधर उधर छुपे लोग नजर आने लग गए थे विक्रांत गन ताने हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा ताकि और लोगों को देखकर उनके ऊपर गोली चला सके अभी वो थोड़ी दूरी पहुंचा था कि उसके सामने टेबल के पीछे एक एजेंट छुपा हुआ दिखाई पड़ा ये वही एजेंट था जो अभी थोड़ी देर पहले खिड़कियों को खोल रहा था वो विक्रांत की नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा था विक्रांत लगातार गोलियाँ चलाते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा तभी पीछे से उसे एक गोली लगी हालांकि अभी तक विक्रांत का बुलेट प्रूफ जैकेट काम कर रहा था हट तो रही थी विक्रांत उसकी तरफ, तरफ दौड़ ही रहा था कि अचानक से उसके सामने एक कबर्ड आकर गिर पड़ा विक्रांत रुक गया उसे साइड में देखा तो वहाँ पर टारजन खड़ा था ये कबर्ड विक्रांत के ऊपर उसी ने फेंका था अब वो टारजन की तरफ घूम गया और उसके ऊपर गोली चलाने लग गया एक गोली टाजन के पैर के नीचे की तरफ लगी और फिर वो दर से करहाते हुए जमीन पर धराशायी हो गया वो जमीन पर गिरने के बाद भी की निशाने पर लेकर गोली चला दी लेकिन इस बार विक्रांत सिर्फ ट्रगर दबा कर रह गया बंदूक से गोली नहीं निकली विक्रांत के बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी अब यार विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया खत्म होगी गोली पकड़ो उसे पकड़ लो रमन ने चलाते हुए कहा इसके बाद जो एजेंट कंप्यूटर चला रहा था उसने विक्रांत के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया हालांकि उसे पता था कि विक्रांत को गोलियों को कोई असर नहीं हो रहा है फिर भी वो उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगा ये दो या तीन गोलियां चलाने के बाद उसके बंदूक की भी गोलियां खत्म हो उठी और फिर विक्रांत को हाथों से पीटने के लिए झपट पड़ा लेकिन विक्रांत ने उसे पकड़कर दबोच लिया और फिर उसे धकेलते तो हुए कंप्यूटर की टेबल की तरफ लेकर चला गया वहां पर विक्रांत ने उसे टेबल पर धकेल दिया और फिर दोनों हाथ में कंप्यूटर के मॉनिटर समेत जमीन पर गिर गया इसके बाद अभी विक्रांत उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने देखा कि उसकी तरफ प्रीति भागते हुए आ रही थी। प्रीति को खुद की तरफ बढ़ता देख विक्रांत ने अपने हाथ में टूटा हुआ मॉनिटर उठा लिया और वो उसकी तरफ इसे फेंकने ही वाला था कि ने उसके सीने पर जोरदार पंच जट दिया विक्रांत के हाथ से मोनिटर छूट दूर फेंका गया और वो भी जमीन पर गिर गया सीने में जोर की चोट लगने की वजह से विक्रांत जोर जोर से खांसने लगा प्रीति का पंच काफी जोरदार था ये नैना से भी तकड़ी फाइटर थी विक्रांत को उम्मीद नहीं थी कि की लड़की इतना तगड़ा अटैक कर सकती है लेकिन विक्रांत भी वो चीज नहीं है जो इतनी जल्दी हार मान लेगा लेकिन विक्रांत फुर्ती दिखाते हुए फिर से उठ खड़ा हुआ ताकि वो प्रीति को काउंटर दे सके अभी विक्रांत उठकर कर खड़ा ही हुआ था कि अचानक से कंप्यूटर टेबल के ऊपर गिरे एजेंट ने उसकी टांग पकड़ खींच दी और विक्रांत जमीन आरोप धराशायी हो गया और फिर मौका पाकर प्रीति ने विक्रांत के ऊपर अपने पैर ऐसी अटैक कर दिया विक्रांत अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी प्रीति ने इतनी जोरदार लात मारी कि विक्रांत के, के होठों से खून आना शुरू हो गया अब तक ना जाने कहां से उस कंप्यूटर वाले एजेंट को जोश आ गया वो उठकर खड़ा हो गया और फिर प्रीति को रोकते हुए बोल पड़ा रुको इस साल को मैं बताता हूँ इतना कहकर उसने वहाँ पड़ी एक चेहर उठा ली और फिर इसे लेकर विक्रांत की तरफ दौड़ पड़ा विक्रांत ने भी भाप लिया था की अब उसके ऊपर अटैक होने वाला है सो उसने भी खुद को अलर्ट कर लिया था जैसे उस एजेंट ने विक्रांत के ऊपर चेयर उठाकर फेंका तुरंत ही विक्रांत अपनी जगह से हट गया और फिर वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया था यह देखकर वो एजेंट फिर से विक्रांत के ऊपर झपट पड़ा उसने विक्रांत को अपने शरीर से जकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया इस बीच विक्रांत ने मौका पाकर खुद को विपरीत दिशा में घुमा लिया जिससे वो एजेंट अब पीछे की तरफ हो गया और विक्रांत उसे धकेलने लगा पीछे जाकर विक्रांत ने उसे एक पिलर से ले जाकर जोर से भिड़ा दिया और फिर अपनी कोहनी उस एजेंट के गले में फंसाते हुए उसे बिल्कुल लॉक कर दिया ताकि वो बिल्कुल हिल ना पाए लेकिन ये सारे एजेंट ना जाने किस मिट्टी के बने थे उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था किसी तरह के दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था अभी विक्रांत इस एजेंट पर अपना काबू पाने की कोशिश कर ही रहा था की अचानक से उसके मुंह पर जोरदार पंच आकर लैंड कर गया ये पंच उस एजेंट ने अपने दाहिने हाथ को घुमाते हुए दिया था पंच विक्रांत की आंखों के करीब लगा था कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था लेकिन विक्रांत ने अभी हिम्मत नहीं आ रही उसने अपनी पूरी ताकत से इस एजेंट के कान को दबोच लिया विक्रांत ने उसके कान को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि यहाँ से मांस कटकर बाहर आ गया एजेंट दर्द के मारे चीखता रहा लेकिन विक्रांत है नाम ही नहीं ले रहा था कान से भयानक तरीके से खून बहना शुरू हो गया था इसी बीच विक्रांत को जोर की आने शुरू हो उसके सीने के जोर का दर्द उठने लगा तभी उसके मुँह से खून बाहर आना शुरू हो गया खून को नीचे थोक दिया इसके बाद उसके गुस्से में एक जोरदार पंच इस एजेंट के मुंह पर जड़ दिया अब तक वो बेहोशी की हालत में आ चुका था पंच बारने के बाद ही विक्रांत ने उसे छोड़ दिया और वो तुरंत ही लड़खड़ाता हुआ पिलर के सहारे जमीन पर गिर पड़ा या अभी विक्रांत इसे ठिकाने पलटा ही था कि अचानक से प्रीति उसकी तरफ भागते हुए से से कुछ सेकंड हवा में उछलते हुए पीछे एक पिलर ऐसी जाकर टकरा गया प्रीति का बार इतना जोरदार था की विक्रांत दर से करा उठा ऐसा लग रहा था की वो किसी बिल्डिंग के पांचवा फ्लोर से गिर गया है और उसके शरीर की सारी हड्डियाँ टूट गई विक्रांत को मारने के बाद प्रीति तुरंत ही अपने एजेंट के पास पहुंची जिसका कान अभी विक्रांत ने नोच लिया था विक्रांत उसके कान का आधा मास नोच गया था यह देखकर प्रीति का खून खोल उठा साले आज तेरी मौत पक्की है आह! उसने वहीं से जंप लगाया और सीधे विक्रांत के सीने पर लैंड करने के लिए हवा में उछल पड़ी विक्रांत ने अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए उसे रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ प्रीति अपने घुटनों के दम पर विक्रांत के ऊपर कूद पड़ी विक्रांत ने अपने हाथों से उसे रोक तो लिया लेकिन फिर भी घुटनों पर प्रति की छाती पड़ते ही मानो उसकी जान निकल गई हो। विक्रांत दर्द के मारे चीख पड़ा। ऐसा लग रहा था कि अब मौत उसके करीब आ चुकी है उसके अंदर दोबारा से खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी विक्रांत बिल्कुल हार मान चुका था सीने पर दोबारा से अटैक होने की वजह से उसे एक बार फिर से खून की उल्टी आनी शुरू हो गयी थी इस बड़ी मुश्किल से उसने अपने मुंह में आ रहे खून को बाहर थूकने की कोशिश कर रहा था लेकिन प्रीति ने अभी अपना गेम खत्म नहीं किया था वो आज विक्रांत को मौत की नींद सुलाकर ही सांस लेने का इरादा बना चुकी थी अभी भी उसकी एक आंख से खून बह रहा था तो वो अपने एक से इस को थी। अब वो विक्रांत के ऊपर आखिरी बार अटैक करने जा रही थी और प्राण विक्रांत को फिनिश कर देने का था वो विक्रांत की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसकी नजर वहां पड़े एक गम पर पड़ी प्रीति ने तुरंत ही वो गन अपने हाथ में उठा लिया और फिर विक्रांत को निशाने पर लेकर गन का ट्रिकर दबा दिया फ बंदूक खाली थी इसमें गोली नहीं थी उधर विक्रांत किसी तरह से पिलर के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके शरीर में मानो जानी नहीं बची हो पूरा मुंह खून के रंग से लाल हो चुका था हड्डियों में तो इतना भयानक दर्द था कि लग रहा था कि अब दोबारा वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा प्रीति ने गुस्से में आकर बंदूक को दूर फेंक दिया तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़ी एक नुकीली रोड पर पड़ी इस पर जंग भी लगा हुआ था उसने तुरंत ये रोड अपने हाथ में उठा लिया अब बताती हूँ तेरा खेल खत्म प्रीति रॉड हाथ में लिए हुए विक्रांत की तरफ बढ़ने लगी वो सीधे ही रॉड विक्रांत विक्रांत के को के लिए उसके ऊपर कूद पड़ी। ने किसी तरह से खुद को बचाते हुए दूसरी तरफ पलट गया जिससे प्रीति का ये वार चूक गया लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी प्रीति ने दोबारा से वो रोड घुमा विक्रांत के ऊपर अटैक कर दिया प्रीति ने यह रोड विक्रांत की पीठ में घोक दिया